भाइयों और बहनों कल तो मैंने आपको आपसे कह दिया था कि मैं चरखा संघ की सभा थी उसमें गया था और औरतों से थोड़ी बात करना था तो औरतों से जो बात की वो तो मैंने आपको सुना दिया था आज भी वहीं जाना पड़ा और आज तालीमी संघ की मीटिंग थी तो तालिशन की बात तो शायद मैं आज छोड़ लूंगा लेकिन चरखा संघ की बात तो आपको करनी चाहिए ये चरखा संघ तो क्या चीज है वो तो आप जानते हैं कि वो तो खत का काम करते हैं तो चरखा से तो शुरू होता है तो चरखा की शुरू होता है उसका मन ये हुआ कि कपास कपासनाई तो करना या तो ढूंढटी से कपास को साफ़ करना पीछे उसमें पुनिया बनाना पीछे काटना पीछे बुनने की बात आ जाती है तो उसको पांच दिन करना वो भी एक रियालिटी है या तो नहीं करो तो नहीं तो वो सब में तो मैं नहीं जाना चाहता और उसका सबब तो ये कि हिंदुस्तान में जो करोड़ों लोग पड़े हैं वो अगर काम करें और ये काम तो बहुत आसानी सब दो औरत भी कर सकती है और छः साठ वर्ष का लड़का वो भी कर सकता है हम सिखाते हैं मिशन में तो उनको सब को थोड़ा थोड़ा तो मिल ही जाता है लेकिन सबसे ज़्यादा मिलता क्या है कि कपड़े का खर्च करीब करीब बच जाता है कि तो कपड़े वो तो देहात ही बन जाते हैं और जब देहातों में कपड़े बन जाते हैं तब तो वो नोसाई हो गया ना कि हमने मेहनत की क्या किया और अगर हमारे आंगन में मानी हमारे देहात में उसी देहात में अगर हम कपास भी बोल देते हैं और कपास बनाए तो करीब करीब सब खर्च बच गया और तो तो पैसा देना नहीं पड़ता है और पीछे हम कुछ उद्यम करते हैं और उद्यम भी ऐसा के जिसमें कला पड़ी है तो हम अपनी कला को भूलते नहीं हैं उद्यम भी तो कर लेते हैं और पीछे आगे बढ़ते हैं इस कारण मैंने तो कह दिया है कि हम अगर पागल न बन जाते तब तो क्या होता कि कपा वो कपड़ों का घाटा तो हमारे यहाँ होना ही नहीं चाहिए कोई भी मिल न रहे तो भी लेकिन आज तो मिल का भी हम मिल का ही जय गाते हैं और ये करघा को चरखा को खदर को गहरा को करीब करीब भूल गए यहाँ ये है कि हम कोई खादी की भी बेन लेते हैं कोई कुर्ता पहन देते कुछ कर लेते हैं क्योंकि उसका अभ्यास तो हो गया उसके मार्फट से हमने लड़ाइयाँ की वो सब किया लेकिन वो चीज़ तो आज एक जिंदा हमारे जीवन में नहीं है ये दुख की बात है कि इतना वर्षों से चरखा संग ने काम किया इतने करोड़ों रुपया गरीबों के घर में दे दिया फिर भी हम ऐसे कैसे ही गए तो उसके लिए तो कुछ सोचना तो चाहिए न तो वो सोच कल तो पीछे उसमें ये समझ लिया और बताया गया कि चरखा के, के मार्फत से हमारे क्या काम है और चरखा किस चीज़ को बताने वाली चीज़ है टूटो चरखा तो, तो, तो अहिंसा को बताने वाली चीज़ है अगर सब लोग चरखा चरखामय बन जाते और सब देहात वो वो सचमुच समृद्ध बन जाते तो जो हादसा आज हम देख रहे हैं और करुणामय है वो होने वाला नहीं था ये था तो उसकी चलती थी और वो बताया गया कि तो किस तरह से चरखा के मार्फट से तो मानी खादी के मार्फट से हम ये कपड़ों का जो घाटा है वो तो आराम से पूरा कर सकते हैं और करोड़ों रुपया हमारी देहातों में दाखिल कर देते हैं तो करोड़ों नगद रुपया नहीं लेकिन करोड़ों रुपया जो बाहर से आते थे कपड़े या तो मिलों का उसका दाम देना पड़ता है उसके में हम घर में बनाते हैं तो एक बात उसमें हो जाती है कि वो जो खादी बनाते हैं बुनते हैं घर में तो कम से कम कपास का तो कुछ दाम पड़ेगा पड़ेगा तो कपास का धान से भी जापान से जो गली को आता था उसकी कीमत कम और यहाँ भी आज जो जिस से कपास निकलता है और हमको दें तो उसमें भी करीब करीब ऐसा बन जाता है लेकिन वो वो हिसाब सच्चा नहीं है सच्चा क्यों नहीं है कि वो कपड़ा का जो वहाँ दाम होना चाहिए मिल में वो सब मना कि कोई सर्वेट की मदद ही नहीं है तो बहुत दाम बढ़ जाएगा लेकिन उसको तो सब मदद मिलती है हमेशा मिलती आई है उसके लिए जितना सुविधा पैदा करना चाहिए किया किया है है क्यों क्योंकि हम राज चलाते हैं उसमें भी जो धनपति है उनका तो चलता है जो हलपति है उनका नहीं चलता है ये एक बड़ी दुख की बात है धनपति का मुझको तो कोई द्वेष तो हो ही नहीं सोचा क्योंकि मैं धनपति के घर में पड़ा हूँ लेकिन फिर भी धनपति का जो एक रवैया रहा है वो तो मैं लेता नहीं हूँ वो तो धनपति तो मिल चलाते हैं तो मैं थोड़ा मिल में हिस्सा लेने वाला हूँ या तो मिलका में काम करने वाला हूँ वो तो मैं नहीं कर सकता हूँ उसको करना भी नहीं है लेकिन उनके मार्फत से अगर मैं चरखा का काम निकाल सकता हूँ तो निकाल लूँ वो तो मैं कर नहीं पाया ऐसे पायमाने पर नहीं कर पाया हूँ कि जैसे मैं बता सकता हूँ तो मैं बताता हूँ तो भी धनपति के घर में लेते हुए भी के जो सुबह सुविधा धनपतियों के लिए धनपतियों ने ही अब करवा लिया है कैसे वो तो गवर्नमेंट के मार्फत से ही करवा सकते हैं तो गवर्नमेंट अगर चे वो कहते हैं कि गरीबों के लिए है तो तो अमरीज भी कहते थे गरीबों के लिए है लेकिन काम तो कुछ गरीबों का नहीं होता है इसीलिए आदमी भी कहें तो भी लेकिन हकीकत में तो ऐसा नहीं होता है ये हमको दीनदार से कम कर देना चाहिए तब अगर ऐसा न हो तो तो पैसे सब कोई ऐसा कहेगा जितने हमारे मेंबर है वो भी कहेगा हम तो देहात में जाकर भी वही कहने वाले सब कोई किसी को ये कहने वाले हैं अरे सोशलिस्ट है वो उसको भी मेरी चले तो उसको भी मैं उनके पास से भी यही आवाज़ निकलवा लूँगा कि वो जब सारा तो सारा सब सोशल बन जाए और वो भी यंत्रों के मार्फट से बड़े उद्यमों के मार्फट से तो मैं देख लूँगा तो फिर मैं उसकी पूजा करूँगा आज तो मैं कहता हूँ कि सच्चा सोशल सम सच्चा सच्ची लोक सेवा लोगों को अगर हम ऊंचे चलाना चाहते हैं सबके सबको थोड़ों को नहीं ये मजदूरों को ही नहीं लेकिन हल पतियों को हल जो चलाने वाले हैं उसकी संख्या सबसे बड़ी है तब हमारे लोगों को यही सिखाना है कि कम से कम तुम्हारे कपड़े हैं वो तो खड़, खादर खद्दी का खादी का ही बना लो वही पहनो और वो अपने घर में करो उसमें कोई रुकावट नहीं डाल सकता है कपास तो हमारे यहाँ बहुत हो जाती है ये सब बातें इसी तरह से नहीं लेकिन इसका मतलब ये था तो मैंने सोचा कि वो तो आपको खेलूंगा, बता दूंगा कि क्या वो कर रही हैं और वो उसकी संस्था क्या जब से मैं आया हूँ तब से ये समझू कि ये सिलसिला चलता ही रहा है और चलता ही रहा है कि आप कह सकते कि तो भी तुमसे कुछ हो नहीं सका तो मैं कबूल करूंगा कि मुझसे तो इतना हो सका कि कई करोड़ों रुपए वो गरीबों घर में दे दिए लेकिन हर एक हर एक देहात में चरखा गुंजन करें और हम शिवाय घड़ा के कुछ देखे ही नहीं उठ नहीं बता सकता हूँ और ये बता सकता तो पीछे हम आज दीन बन गए वो भी कहाँ रहने वाले थे जैसे कि मेरे अभी सुन लिया कह के तो हैं कि अच्छा अभी तो कुछ गोलमाल तो नहीं है लेकिन गोलमाल है हिंदू मुसलमान के बारे में कि एक तरफ से मैं सुन रहा हूँ मुझको पता नहीं है ऐसी भी ऐसे भी व्याख्यान चलते हैं वो नाम थाम नहीं ले सकता हूं अभी क्योंकि मेरे पास वो आ गया नहीं है पूरा पूरा लेकिन ऐसी बात तो है कि वो कह रहे हैं कि इतने चंद मुसलमान पढ़े उसको रहने नहीं देने वाले वो कहां रहने वाले हैं हम तो बिल्कुल दिल्ली है वो हिंदू मई करेंगे पीछे जो हमारे पास इतनी मस्जिदें पड़ी है उसका क्या करेंगे वो तो दैव जानता है मैं तो समझता हूँ कि ऐसे दीवाने हम बने बने नहीं कि जिससे ऐसा करें कि चलो सब मस्जिद है उसका भी कर्जा लेकर कब कर, करें बचे कि तो वह हिंदू जाकर रहे ऐसा अगर हों तो बैसे हिंदू धर्म में बेच जाता है ऐसा उन्होंने तो बहुत लोगों तो कहा है तो ये है तो ये तो मैंने दिल्ली की बात आपको कर लेकिन अभी तो मैं अजमेर से बात आती है तो तो अजमेर काफ़ी गया हूं, अजमेर काफ़ी जानता हूँ वहाँ तो हिंदू भी काफ़ी पड़े ऐसे ही मुसलमान और वहाँ तो बड़ी भारी दरगाह रहती है वो दरगाह तो वो वो जो बड़े <coughs> बुजुर्ग हो गए और ओलिया हो गए ऐसी और उस दरगाह में तो लाखों हिंदू भी जाते हैं और वहाँ हिंदू जाकर उसकी मानस भी करते हैं ऐसे और इसी तरह से मुसलमान भी जाते हैं तो वहाँ तो सब एक एक बन गए ऐसा है धर्म से नहीं लेकिन कर्म से तो कोई हिंदू और मुसलमानों के बीच में झगड़ा नहीं हमेशा कभी नहीं हुआ है शटों नहीं को टाटा लेकिन ये अजमेर में बन गया आज तो थोड़ा सा ही हमको तो अखबारों में मिलता है वही मैं जानता हूँ वहाँ काफ़ी मुसलमान मर गए क्यों मर गए वो भी करुणाजनक चीज है तो पहले तो वो डरे डर के हमारे वहाँ भागे भागे पीछे थोड़े रहे तो पीछे वो झगड़ा हो गया और पीछे सुनता हूँ कि वो इर्द गिर्द की देहातों में भी होता है अगर ये बात सही है तो मैं आपसे कहूँगा कि वो तो हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है तो वो हम समझ तो लें बाकी पूरी खबर मुझको मिल जाएगी तो मैं आपको ज्यादा भी कहूँगा लेकिन जो कुछ भी हम कर सकते हैं कह सकते हैं ईश्वर से मांग सकते हैं कि हमको सन्मति तो दें और हम ऐसे बिगड़े नहीं हम ऐसे न बिगड़ें कि जिसे हिंदु, हम हिंदू धर्म का नाश करें मुसलमानों का नाश करने के बहाने से हिंदू का भी नाश करें ये तो कोई बड़ी बात नहीं ये तो कोई सच्ची बात अच्छी बात नहीं हो सकती है अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो सबको जिंदा रहें तो, तो रह सकते हैं इंसान में बनाई नहीं है कि हम एक को मारें और हम जिंदा रहें तो दुनिया में बना नहीं है वो माया पड़ी है तो हम मान लेते हैं ऐसा ना पाकिस्तान में वो बनने वाला है कि हिंदू सिख को मार डालें वो मुसलमान को ही रखें और यहाँ मुसलमानों को सबको मार डालें यहाँ से निकाल दें और कोई है तो उसको गुलाम करके रखें और बाकी हम जिंदा रहें तो मैं ये कहूँगा कि वो जो एक विनाश का काम हम कर रहे हैं वो तो संस्कृत में तो ये कहा है या तो ये कहो ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है तो हमारी बुद्धि तो विपरीत सा बन गई सी बन गई है कि चलो मारो कुटो मुसलमानों को निकाल दो बाकी तो उसमें तो बहुत सी बातें हैं वो तो मैं नहीं आज सुना सकता हूँ क्योंकि मैंने तो ऐसा निश्चय किया कि निकाल के है कि घड़ियाल निकालते बेचना और पंद्रह मिनट से ज्यादा देना ही तो इतना ही कह दो